श्री महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और शचि मंदिर में श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन के नृत्य के समय श्रीनिवास के कीर्तन में और श्री राघव पंडित इनके घर में चार जगह एक ही काल में भगवान नृत्य करते हुए विराजमान हो संकीर्तन करते हुए ये आविर्भाव बताया चार जगह उनका एक साथ आविर्भाव है अब आगे वर्णन कर रहे हैं छत्तीस में प्यार है द्वितीय परिच्छेद की कि शिवानंदे भागे ना श्रीकांत सेन नाम प्रभुर कृपाते हो बड़ भाग्यवान शिवानंद सेन के एक भांजे हैं बहन के लड़के हैं भांजे श्रीकांत इनका नाम है श्रीमद महाप्रभु के ये बड़े कृपा पात्र हैं श्री एक वर्ष वे अकेले ही बहुत ज्यादा व्याकुल होकर के श्रीमद महाप्रभु का दर्शन करने के लिए अकेले चले आई हमेशा तो श्री शिवानंद सेन सबको संग में लेकर के आते हैं शिवानंद सेन वीरा नाम करके कृष्ण लीला में दूती हैं जैसे दूती कृष्ण से सबको मिलाती हैं ऐसे भी ये गौड़ देश के जितने भी निवासी हैं बंगाल के जितने भी निवासी हैं, उनको उड़ीसा के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कराते परंतु ये शिवानंद उत्कंठित होकर के अकेले ही ये नीलाचल आ गए महाप्रभु इनके प्रेम को देख करके बड़े आनंदित हो गए और दो महीने तक महाप्रभु के पास में ये रहे महाप्रभु को छोड़ नहीं पा महाप्रभु के पास में रहे तबे प्रभु तार आज्ञा दिल गौड़ जाये दो महीने के बाद में महाप्रभु ने श्रीकांत को आदेश दिया कि अब तुम गौरव देश लौट जाओ और भक्तगणों को निश्चे कर देना कि वे अब यहां पर नहीं आया करें प्रतिवर्ष आते हैं वो नहीं आया करें ए बसर तहा आमी आपने इस वर्ष मैं स्वयं ही उनके पास में आ जाऊंगा इसलिए मैं यहां नहीं आए और वहां श्री अद्वैत आचार्य इत्यादि सब भक्तों के साथ में मैं मिलूंगा ऐसा भगवान ने श्रीकांत से खबर कराई शिवानंद ने कही आमी ए पौषमा से याय अवश्य आवास श्री महाप्रभु ने श्रीकांत से कहा कि शिवानंद से, से भी कहना अपने मामा जी से ये शिवानंद सिंह के भांजे हैं तो कहा तुम अपने मामा जी से कहना ना कि इस पौष मास में मैं अचानक गौर देश में आऊंगा और वहां मैं शिवानंद के घर पे उनके आवास पर अचानक आऊंगा जगन ते हो रिक्षा देवे जगदानंद भी वहां पर आएंगे और श्री जगदानंद रसोई करके मुझे भिक्षा करा देंगे मेरे लिए रसोई जगदानंद कर देंगे अब महाप्रभु तो अपने हाथ से रसोई करेंगे नहीं क्योंकि सन्यास ग्रहण कर लिया है महाप्रभु ने तो गिरजा हवन करके पूरे विधि विधान से दंड ग्रहण किया है सन्यास तो सन्यासी को अग्नि चूने का अधिकार होता नहीं है वो तो कहीं मान करके भिक्षा लेगा स्वयं अपने हाथ से रसोई करेगा नहीं सन्यासी तो महाप्रभु उस मर्यादा का भी पालन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जगनानंद हो, हो भिक्षा दी गई जगनानंद मेरे साथ में आएंगे और जगनानंद मेरे लिए रसोई कर देंगे भिक्षा दे देंगे सभा के कहिए वर्ष के हो ना आसेवे सबसे कह देना कि इस वर्ष कोई भी मेरे पास में नहीं आए सबसे कह देना कोई आए नहीं मैं अपने आप ही उनके पास में आ जाऊंगा श्रीकांत आशी या गौर संदेश पे श्रीकांत आए श्रीकांत ने आकर के गौर देश में यह संदेश दिया कि महाप्रभु आ रहे हैं गौर देश में सबके आन का क्या थकाना अरे महाप्रभु आ रहे हैं महाप्रभु आ रहे हल्ला मच गया समझे गए पूरे बंगाल में नवद्वीप में गौर देश में भक्त लोगों को परम आनंद की प्राप्ति हो रही है चलित छिला आचार्य गोसाई रहे श्री आचार्य गोसाई निलाचल आचार जाने के लिए तैयार हो गए माने श्री अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य के कई घर हैं वयो वृद्ध हैं तो अभी तो चार्य प्राय तो रहते हैं शांतिपुर में पंत शांतिपुर से इनका नवद्वीप में भी घर है तो कभी नवद्वीप में भी आ जाते हैं तो आचार्य गुसाई नीलाचल जाने के लिए उधर श्री आचार्य गुसाई नीलाचल जाने के लिए तैयार थे कि महाप्रभु का दर्शन होगा परंतु जब उनने ये सुना कि महाप्रभु यहीं आ रहे हैं तो उस समय स्थिर हया उन्होंने अपनी उड़ीसा यात्रा स्थगित कर दी कि महाप्रभु जब यहीं आ रहे हैं तो यहीं मिलेंगे अब इससे कहीं एक बात सिद्ध हो रही है कि गौरी भक्तगण जो हैं उनको महाप्रभु का दर्शन करने में जितनी रुचि है जगन्नाथ जी के दर्शन की का तो बहाना है जगन्नाथ जी के दर्शन से अस्तत्वतः महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं जगन्नाथ जी में और महाप्रभु में कोई भी अंतर नहीं मानते हैं तो महाप्रभु आ रहे हैं इसका मतलब जगन्नाथ जी ही आ रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन अपने आप हो जाएगा ऐसा मांग रहे हैं और श्री शिवानंद जगदानंद श्री अद्वितचार्य ये सब के सब महाप्रभु का विचार करने लगे कि महाप्रभु आएंगे महाप्रभु आएंगे आशा कर रहे हैं पौष मास आए दो सामग्री कौरिया पौष का महीना आ गया पूछ का महीना आ गया महाप्रभु नहीं आए परंतु महाप्रभु की तैयारी में दोनों ने तैयारी कर ली है महाप्रभु आएंगे ये विचार करके इन्होंने सारी सामग्री तैयार कर दिए शिवानंद और जगदानंद इन्होंने पूरी सामग्री तैयार की और महाप्रभु ने जो तिथि दी थी कि इस तिथि को आऊंगा संध्या पर्यंत रहे अपेक्षा को दिया संध्या पर्यंत देखते रहे अब आते होंगे अब आते होंगे पर तो महाप्रभु नहीं आए आज नहीं आए तो कल आएंगे फिर दूसरे दिन कोई लीला शुरू दूसरे दिन भी सब तैयारी करके बैठे महाप्रभु के स्वागत के लिए ए मत मास गोसाई न आइला इस प्रकार पूरा पूस का महीना बीत गया महाप्रभु नहीं आए जगदानंद शिवानंद अत्यंत दुखी हो गए अचानक आचर निानंद आईला अचानक श्री नृसिहानंद वहां पर गए और दो ही तारे मिल तवे स्थानी बसाइला श्री नृसिहांद जी को सबने मिलकर के अपने पास में बैठाया नृसिहानंद में भी अनेक अनेक बार श्री महाप्रभु का आवेश हो जाता है तो श्री नृसिहानंद उनको पास में बैठाया दोहे दुखी दो तबे कहे इन्होंने शिवानंद और श्री जगदानंद दोनों को दुखी देखा तो श्री नृसिहांद कहने लगे कि तोमा दोहा देखे नंद तुम दोनों आज इतने फीके फीके कैसे दिख रहे हो ऐसा लगता है बड़ी दुखी से हो शिवानंद फपक करके रो पड़े और कह दिया कि महाप्रभु ने कहा है उन्होंने श्रीकांत के द्वारा खबर करवाई थी कि मैं इस पूछ के महीने में आऊंगा परंतु महाप्रभु आए नहीं है और हम रोज तैयारी करके बैठते हैं महाप्रभु आते नहीं आशिव आज्ञा दिला प्रभु किन आएला प्रभु ने आने की बात कही थी परंतु आए क्यों नहीं ये सुन करके श्री नृसि नंद ब्रह्मचारी बोले कि तुम संतोष करो आमे तो आने तारे तृतीय दिवसे अरे आएंगे कैसे नहीं वे क्या उनकी छाया को भी खींच के ले आऊंगा जोरदार से खींच के ले आऊंगा आज से तीसरे दिन देखना महाप्रभु यहां आ जाएंगे ऐसी जिद So, आनेित तो आनिद तारे तृतीय दिवसे तीसरे दिन मैं उनको यहां ले आऊंगा प्रभाव प्रेम जाने दो जन दोनों जन जानते हैं श्री नृसि नारायण जी के प्रभाव को सुझे आने प्रभु प्रभुरे ए निश्चय कर मन ये प्रभु को अवश्य ले आएंगे ये इन्होंने मन में निश्चय कर लिया है ब्रह्मचारी निज नाम सिंह नाम कैल गौरधाम इनका वास्तविक नाम तो था प्रद्युम्न पुर्द्य। ब्रह्मचारी परंतु शिव महाप्रभु ने ही इनको नाम दिया था निसिंह ब्रह्मचारी दो दिन ध्यान करे शिवानंदे कौिल दो दिन तक ये ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए श्री नसीद जी शिवानंद से बोले बोले शिवानंद पानी हाटी ग्रामे आमी प्रभु कि मैं प्रभु को खींच करके पानी हाटी गांव तक ले आया मेरे ध्यान करने से महाप्रभु खींच करके पानी हाटी गांव तक आ गए हैं काल मध्याने तेरो आसिम मोर घरे और कल मध्यान्ह में देखना महाप्रभु मेरे घर पर पहुंच जाएंगे पाक सामग्री आम आम भिक्षा दिवे तारे सारी रसोई की सामग्री लाओ मैं अपने घर में कल महाप्रभु को भिक्षा करवाऊंगा महाप्रभु की भिक्षा कल मेरे घर में होगी ऐसे नित्यांत श्री नृसंानंद जी कह रहे पृद्युचारी नृसंानंद एक ही नाम है तभी तारे ये था आने सत्वर और वहां पर महाप्रभु को एक बार भिक्षा करा करके फिर जल्दी से मैं तुम्हारे पास में ले रहा ले आऊंगा इसमें कोई भी संदेश संदेह मत करना ऐसे जब नृह जी ने कहा ये चाहिए ताहर पर होया या तत्पर अति त्वराय करे पाक सुन अतपर दूसरे दिन श्री नृसिनंद ये शिवानंद से बोले कि शिवानंद मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा ही जल्दी करो मैं अत्यंत शीघ्रता से रसोई तैयार करता हूं जो कुछ भी रसोई का सामान है वो लाकर के मुझे दो पाक सामग्री यार आमी ये ये चाय रसोई की जितने भी सामग्री जो जो भी मुझे चाहिए से मागिल शिवानंद आने दिल दिलताई शिवानंद ने उन सारी सामग्रियों को सामने लाकर के इनके रख दिया ये मागिल जो जो भी मांगते हैं उसको आने दिल दिलताई उसको इन्होंने प्रदान किया प्रात काल हईते पाक कौरल अपार प्रातक काल से ही श्री नृसिंद जी ने सारे पाक को कर लिया सारी रसोई तैयार कर ली तो वहां पर वो आएंगे भूख भी लग रही होगी इसलिए सारी तैयारी पहले से कर ली है अनेक प्रकार के व्यंजन पीठा पान इन सब को खाने पीने की जितनी भी चीज है वो सब मिठाई की सारी चीजें उन सबों को नाना उपहार इनको इन्होंने कर लिया है तो सारी सामग्री जो है वो सारी सामग्री इन्होंने कर और मिठाई की जो वस्तुएं है पीठापान एक मिठाई है उस मिठाई सामान्य मिठाई को पीठापान कहते हैं तो सामान्य मिठाई की जो वस्तुएं हैं उनको भी कर सारी सामग्रियों को भी बना लिया जगन्नाथे भिन्न भोग प्रथक बाघिल श्री जगन्नाथ जी के लिए अलग से इन्होंने भोग लगाया और चैतन्य प्रभु लाभ आर भोग कई श्री महाप्रभु के लिए एक अलग से बड़ी पत्थर लगाई और उसके ऊपर महाप्रभु की पातल अलग सजाई नृसिंग पृथक और अपने इष्टदेव उनके लिए नृसिंह भगवान के लिए अलग से एक पत्थर लगाई तो तीन तैयारी अलग अलग की महाप्रभु की अलग श्री जगन्नाथ की अलग और नृसिंह भगवान की अलग तीनों की, की तीन जने सम समर्पित बाहर ध्यान करें और वहां पर भोग समर्पण करके तीनों जगह भोग समर्पण करके निशान बाहर आ गए और समय की प्रतीक्षा दिख रहे हैं ठाकुर भोग भोग तो भोग के समय बाहर आ गए हैं और हाथ जोड़ करके प्रतीक्षा दिख रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आनंद से आरोग्य ध्यान करने लगे देखिए आशीषीघ्र वशिला चैतन्य घुसाएं नृसिंहान क्या देख रहे हैं कि श्री चैतन्य देव आए हैं और आकर के अपने आसन के ऊपर बैठ गए भोजन के आसन के ऊपर बैठ गए दिन भोग खायल कि ना ही। और तीन जगह जो भोग लगाए थे श्री जगन्नाथ श्री नृसिंह भगवान और महाप्रभु तो महाप्रभु ने अपनी पत्तल तो खाई बगल में जो श्री जगन्नाथ जी की पत्तल थी उसको भी और श्री नृसिंग भगवान की पत्तल उनको भी खा गए तीनों की पारस खा गए तीन भोग खाई तीनों के भोग को खा लिया किचु अवशिष्ट नहीं कुछ बचाई नहीं श्री पुद्युम्न बड़े आनंद से आनंदित हो रहे हैं जाने हैं तीनों स्वरूप एक हैं तो मन में बड़े आनंदित हो रहे हैं ऊपर से दिखा रहे हैं हा हा को कौर, बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हो हमारे मिसिंग तो भूखे रह जाएंगे उनकी पत्तल को सब तुम खा गए उनकी पड़ोस परुस, पर को सबको तुम को उसको खा गए तो हा की अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो अपने पत्तल खाओ दूसरे की पत्तल पर क्यों हाथ डाले हो ऐसा क्या तो करके टोक रहे हैं की करे की करे बोले करे फूतकार और ऐसा कह करके अरे ऐसा नहीं ऐसा फूतकार ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर रहे, रहे हैं कह रहे हैं कि जगन्नाथ तुम्हारे ऐक्य खाओ तार भोग बोल देखो जगन्नाथ और तो तुम दोनों तो एक हो इसे जगन्नाथ के भोग को खा लो तो कोई बात नहीं है परंतु मेरे नृसिंग भी भूखे रह जाएंगे तुम तो जगन्नाथ तुम खाओगे तो जगन्नाथ के पेट में पहुंच जाएगा और जगन्नाथ खाएंगे तो तुम्हारे पेट में पहुंच जाएगा तो जगन्नाथ तुमार ऐक्य जगन्नाथ से तो तुम्हारी एकता है खाओ तार भोग उनके भोग को खूब खाओ परंतु तो नृसिंग भोग के करो उपभोग हमारे नृसिंग के पत्थल में को हटा लो उनके भोग का क्यों उपयोग कर रहे हो हा हाय सिंह जानिए आज उपवास आज तो पता लग गया कि मेरे नृसि को उपवास ही करना पड़ेगा आज नृसिंग के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे आज नृसि का उपवासी होगा ठाकुर उपवासी रहे जिये के दास अब ठाकुर यदि उपवास करेगा तो भक्त को उपवास करना ही पड़ेगा भक्त कैसे रहेगा ठाकुर को भूखा देख करके कैसे भक्त जिएगा जिए के छे दास ठाकुर बासी रहे तो भक्त कैसे जिएगा भोजन देखिए उल्लास श्रीमत महाप्रभु भोजन कर रहे हैं और तीनों के जो भोग समर्पित किए गए हैं उन तीनों के भोग को अकेले श्री महाप्रभु खा रहे हैं ये देख करके श्री नृसिंग जी के हृदय में बड़ा भारी उल्लास हो रहा है और नृसिंग लक्ष्य करी करे बाहरे दुखा श्री निसिंग उनको आज नाम ले लेकर है।, है आज हमारे निसिंग तो भूखे रह गए सब खा गए महाप्रभु और निसिंग उनको भोजन नहीं मिला तो निसिंह ये लक्ष्य करी निसिंग का नाम ले लेकर के बाहर दुखाभास दुख नहीं है दुख का आवाज मात्र प्रकट कर रहे हैं परंतु तो मन में अत्यंत अत्यंत उल्लास हो रहा है और इसके द्वारा इस लीला के द्वारा यह दिखाया कि श्री स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गुस् चैतन्य गोस्वा स्वयं भगवान होकर के विराजमान, श्रीमन महाप्रभु के चरित्र में ये विशेषता रही कि भले भक्तावेश है परंतु तो भक्तावेश होने पर भी भक्तगण महाप्रभु में कृष्ण का ही दर्शन करते हैं और कृष्ण का दर्शन करके अनेक अनेक बार श्री कृष्ण की जो सामग्री है वो श्री महाप्रभु को असमर्पित रूप में ही समर्पित कर देती हैं तो कृष्ण में और महाप्रभु में अंतर नहीं बल्लाचार्य जी ने भी ऐसा ही किया अरेल में जिस समय मिले उस समय राजभोग की तैयारी थी राजभोग पधरा रहे थे पद श्री महाप्रभु पधारे तो राजभोग का थाल साक्षात श्री महाप्रभु के सामने उपस्थित कर दिया असमर्पित वस्तु तो वो भी समर्पित कर दी क्योंकि कृष्ण के स्वरूप का ही दर्शन किया श्री महाप्रभु की हमारे बड़ी विशेषता है कि महाप्रभु का जहां भी जिन जिन भक्तों ने वर्णन किया कभी भी कृष्ण से अलग करके नहीं वर्णन किया भक्तमाल में नाभा जी ने प्रियादास जी ने साक्षात कृष्ण ही है ऐसा करके निरूपण किया तो अन्यों का तो भक्त के रूप में नूपण करेंगे परंतु श्रीमंत महाप्रभु का जहां भी वर्णन किया गया है वहां साक्षात कृष्ण ही हैं, ऐसा करके ही वर्णन किया तो ये ब्रिज में व्यास उन्होंने अपनी व्यासवाणी में श्रीमंत महाप्रभु को साक्षात कृष्ण करके ही नूर पड़ किया तो महाप्रभु के एक विशेषता है कि महाप्रभु साक्षात कृष्ण होकर के ही विराजमान है और जो असमर्पित वस्तु है उसको भी महाप्रभु को भक्तों ने समर्पित कर दिया महाप्रभु ये समझते हैं कि जैसे भोग लग गया है भक्तावेश में पंत भक्तगण उनको असमर्पित भी समर्पित कर देते हैं महाप्रभु वैष्णव होने के कारण भगवत प्रसाद को ही ग्रहण करेंगे तो वे तो लीला में ही समझते हैं जैसे भोग लगा हुआ ही होगा परंतु तो भक्तगण उनको असमर्पित समर्पित कर देते तो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नृसिंग सह भेद नहीं श्री चैतन्य गोस्वाई स्वयं भगवान हैं और श्री जगन्नाथ और नृसिंह इनके साथ में कोई भी श्री महाप्रभु का भेद नहीं है जगन्नाथ से भी अभिन्न है मिसिंग से भी अभिन्न है ए जाने बारे प्रद्युमे गुण हित मन मन में श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी मैंने नृसिंह ब्रह्मचारी नृसिंद ब्रह्मचारी ये मानते हैं कि जगन्नाथ मिसिंग और महाप्रभु तीनों एक हैं मन में तो ये तो ये मानते हैं पान परंतु प्रभु करिया भोजन अब मन में जैसा विचार कर रहे थे उसी के अनुसार आज श्री प्रभु ने आविर्भाव धारण करके वहां पर प्रकट हो गए आविर्भाव धारण किया और आविर्भाव धारण करके तीनों के भोग सामग्री को अकेले श्रीमन महाप्रभु ने अरोग लिया और तीनों अभिन्न नहीं है भिन्न नहीं है अभिन्न है अभिन या दिखाया और तीनों का पेट भर गया ऐसा भी नहीं पेट नहीं भरा हो तीनों का जगन्नाथ जी का भी भोग लग गया सिंह के भी भोग लग गया और महाप्रभु के भी भोग लग गया भोजन करिया प्रभु गेला पानीहारी संतोष पायला देख व्यंजन पर पाटी भोजन करके श्री प्रभु पानीहारी आए और पाने हारी आकर के वहां पर संतोष परम परम संतोष देखा व्यंजन की पूरी परपाटी का दर्शन करके जैसे रसोई की गई थी श्री नृह नारायण जी ने उनको देख करके बड़े आनंद से कहने लगे बड़े आनंद कर रहे हैं शिवानंद कहे केन करो फुटकार देख तुम प्रभुर व्यवहार शिवानंद कह रहे हैं बोले अरे काय का हल्ला बच रहा है शिवानंद जी से बोले बोले नृसि नृसि ऐसा क्यों कर हमारे नृसिह के भोग को तुम क्यों आरोप रहे हो तो इस बात को सुनकर के श्री शिवानंद पूछने लगे कि भाई काय का फुतकार कर रहे हो हल्ला क्यों बचा रहे हो तेहो कहे उस समय श्री निसंगानंद ब्रह्मचारी जी प्रद्धारी ये कहने लगे कि देख प्रभु देख लो तुम्हारे प्रभु कैसे चोर हैं हमारे ठाकुर के भी भोग को खा रहे हैं अपने प्रभु को नहीं टोंकोगे ये चोरी करके जबरदस्ती जबरदस्ती करके ये हमारे ठाकुर के भोग को खा रहे हैं तीन जनार भोग तेरह एकला खाइल अरे कोई बात है तीन जनों का भोग अकेले खा दे जगन्नाथ निथेर निसंघेर उपवास हर हमारे जगन्नाथ तो और दोनों का तो आज उपवास हो गया आज इनकी तो एकादशी हो गई तो ऐसा क्यों कर रहे हो तब ये शिवानंद चित्ते संशय उस समय शिवानंद जी के हृदय में एक संशय हुआ कि ये प्रेमावेश में कह रहे हैं कि बात यथार्थ में ऐसा भी हो सकता है आवेश में कह रहे हो ध्यान में प्रेम के आवेश में कह रहे हो तो ये प्रेमावेश में कह रहे हैं कि बात सत्य है तब शिवानंद पुण्य कहे ब्रह्मचारी सामग्रियान निसंग लागे पुनः पाक कही उसी समय श्री नृसिहांद ब्रह्मचारी ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने शिवानंद से कहा बोले हमारे ठाकुर भूखे बैठे हैं तो भूखे रह गए को कुछ ना कुछ तो भोग लगाना पड़ेगा थोड़ी तो सी सामग्री और ले आओ दोबारा रसोई करेंगे ठाकुर तो भोग लगा नहीं है भूखे बैठे हैं और नृसिंग भोजन नहीं करेंगे तो भक्त कैसे भोजन करेगा तो शिवानंद पुनः कहे ब्रह्मचारी सामग्री आन नृसिंग लागे पुनः पाप करे कि निसिंग के लिए मैं दोबारा पाक करूंगा तब ऐवानंद भोग सामग्री आने उस समय अब श्री शिवानंद जी को संतोष हुआ वास्तव हाँ में महाप्रभु ने तीनों की सामग्री को आरोगा है प्रत्यक्ष में आरोगा है प्रत्यक्ष में तीनों की सामग्री खा गए तब शिवानंद उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई शिवानंद ने सामग्री दी और पाक करें नृसिंग भोग लगाए रसोई करके नृसिंह को इन्होंने भोग लगाया वर्षांतरें शिवानंद लोया भक्त एक वर्ष बाद उस वर्ष गई नहीं एक वर्ष बाद शिवानंद फिर नदिया के जितने भी भक्तगण है उन सबों को लेकर के महाप्रभु का दर्शन करने के लिए महाप्रभु के पास में जब गए नीलाचल गया देखे प्रभु चरण नीलाचल जाकर के वहां प्रभु का दर्शन किया एक दिन सभा में प्रभु बात बात में यह कहने लगे कि आ नृसिहानंद के गुण का क्या वर्णन किया जाए गत वर्ष की मुझे याद है कि गत वर्ष पौष मास में इन्होंने मुझे भोजन कराया था लो एक वर्ष बाद महाप्रभु इस बात को कंफर्म कर रहे हैं इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक वर्ष पहले मैं के महीने में गया था और आनंद ने मुझे भोजन कराया था कबू नाई खाए निष्ठांत व्यंजन क्या सुंदर रसोई बनाई इन्होंने ऐसे मिष्ठान व्यंजन तो मैंने कभी खाए ही नहीं ऐसे बड़ाई कर रहे हैं तो कभी नहीं खाई ऐसे खाएंगे कभी मैंने ऐसे मिष्ठान व्यंजन कभी खाई नहीं अश्ली नृसि आनंद ये सुन करके कृत कृत्य हो जाए क्योंकि तो रसोई करने वाले की प्रशंसा कर दी जाए तो फिर रसोई करने वाले का मन भर जाता है और कोई प्रशंसा नहीं करे चुपचाप खा करके उठ के चला जाए बोले कहो भाई कैसे रसोई बने तुम खाओगी तो सही पीछे देख लेना प्रशंसा भी करनी चाहिए ये दिखा रहे हैं तो, तो कभी नहीं खाई व्यंजन बोले ऐसे मिष्ठान व्यंजन तो कभी खाई ही नहीं ऐसे महाप्रभु के द्वारा बड़ाई ही सुन करके नृसिंह नायन को बड़ा आनंद हुआ कि मेरी रसोई भगवान ने आनंद पूर्वक स्वीकार की थी शून्य भक्त आश्चर्य आश्चर्यिला इस बात को सुनकर के सारे भक्तों को आश्चर्य हुआ यह प्रसंग चल रहा है आविर्भाव का कैसे भगवान एक जगह स्थित हैं दूसरी जगह भगवान का आविर्भाव हो जाता है भगवान आय नहीं थे परंतु पर आविर्भाव हो गया श्री महाप्रभु का पूछ में आना था परंतु प्रतीक्षा देखते रहे आय नहीं थे परंतु जी के घर में श्री भगवान का आविर्भाव हो गया मन में तभी नृसिं और श्री नृसिहानंद के मन में तब प्रीति नहीं, नहीं भगवान वास्तव में आए थे यदि नहीं आए होते प्रत्यक्ष में तो तिथि बार का उल्लेख करते हुए मैंने क्या रसोई बनाई क्या रसकर, क्या विशेषता थी एक एक चीज के ऐसी जो बड़ाई कर रहे हैं वो बड़ाई कैसे करते? तब उनको पूरा विश्वास हुआ कि के, केवल कल्पना में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के आविर्भाव लेकर के भगवान ने मेरे यहां पर भिक्षा की थी मेरे यहां पर भोग आरोगा था आरोगा था तो भोग आरोग करके बड़े आनंदित हुए हैं इसी तरह से अकेल नृसिन्यान जी के यहां पर ही महाप्रभु का भाव नहीं है ए मते शचि ग्रहे सतत भोजन इसी प्रकार शची मैया के घर में भी महाप्रभु निरंतर भोजन करते हैं अनेक बार ऐसा दिखता है कि श्रीवास ग्रहे करें कीर्तन दर्शन सारे भक्तगण श्रीवास के घर में महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है उनका दर्शन कर रहे महाप्रभु ने तो संन्यास ले लिया दोबारा तो वे नवद्वीप आई नहीं परंतु तो नवद्वीप माने पर भी सब लोग अनेक अनेक बार देखते हैं कि श्रीवास के घर में कीर्तन हो रहा है श्रीवास के आंगन में महाप्रभु का नित्य रास नित्य रास कीर्तन वह श्रीवास के घर में अध्यावधि विराजमान है तो श्री शशि देवी के घर पर श्री श्रीनिवास श्री राघव श्री पंडित इनके घर पर श्रीमन महाप्रभु का नित्य कीर्तन नित्यानंद के घर पर नित्यानंद के, के साथ में श्री श्रीवास के घर पर श्री राघ पंडित के घर पर शची मां इन चार जगह महाप्रभु का निरंतर निरंतर निवास है इसका भक्त गणों ने दर्शन किया प्रेमवश वश गौ प्रभु यहां प्रेमोन्मत प्रेमोत्तम प्रेम तहा दे दर्शन जो महाप्रभु हैं उनका स्वभाव है कि वे प्रेम के बशीभूत हैं जहां जिसके हृदय में उत्तम प्रेम है महाप्रभु भी प्रेम के बसीभूत होकर के हो करके उसको दर्शन देते तो महाप्रभु प्रेम के बशीभूत हैं और प्रेम के बशीभूत हो करके वे दर्शन देते हैं शिवानंदे प्रेम सीमा के कहते पारे शिवानंद के हृदय में जो प्रेम की सीमा है उसका कौन वर्णन कर सकता है यार प्रेम बश गौर आई से बाले बार शिवानंद से इनके प्रेम के वशीभूत होकर के श्रीमंद महाप्रभु अनेक अनेक बार शिवानंद के घर पर आते हैं और आविर्भाव रूप में दर्शन देते हैं सन्यासी तो अपने गांव में नहीं आता है महाप्रभु उस नियम का पालन भी करते हैं परंतु तो भाव रूप में श्रीमंद महाप्रभु श्री शिवानंद सेन इनके घर पर भी बार बार आते ये श्रीमंद महाप्रभु के भाव का वर्णन किया इसको जो सुनेंगे उनके हृदय में श्री चैतन्य के प्रभाव की प्राप्ति हो जाएगी पुरुषोत्तम प्रभु पाशे भगवान आचार्य परम वैष्णव हो पंडित अति आर अब एक नीला का वर्णन कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रभु के पास में एक भक्त हैं उनका नाम है भगवान आचार्य भगवान आचार्य इनका नाम ही है भगवान आचार्य ये भगवान आचार्य भक्त हैं परम वैष्णव परम पंडित भी हैं और अति आधे इनका आचरण भी बड़ा आर्य है तो उत्तम वैश्य भी है विद्वान भी है और संत भी है तीनों गुण एक जगह इनमें मिल रहे परम वैष्णवते हो पंडित अति आद्य परम वैष्णव भी हैं पंडित भी हैं और अत्यंत आर्य स्वभाव है आचरण भी बड़ा निर्मल शास्त्रज्ञ आचरण है अति सरल है सक्ष भावाक्रांत चित्त गोप अवतार ये सक्षम भाव से युक्त होकर के विराजमान हैं श्री भगवान के प्रति सखा पने का भाव है महाप्रभु में के परकर में सभी भाग के भाव के लोग हैं श्री नृसिंहान ब्रह्मचारी जी ये पा सके हैं श्री श्रीवास नारायण उपासक हैं और ये भगवान आचार्य ये सच्चे रस के उपासक हैं तो सक्ष भावाक्रांत चित्त गोप अवतार गोप के ये अवतार हैं सक्ष भाव से युक्त इनका चित्त है स्वरूप गोसाई सह सक्ष व्यवहार स्वरूप गोसाई के साथ में इनका सख्त व्यवहार है स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर बहुत बड़े न्याग के, के पंडित हैं परंतु महाप्रभु के साथ में बिल्कुल एकदम प्रीति का व्यवहार है और श्री लंता सखी के अवतार में मधुर रस के अवतार श्री तो स्वरूप गोसाई सह सक्ष व्यवहार स्वरूप गोसाई के साथ में स्वरूप दामोदर के साथ में इनका सक्ष व्यवहार है एकांत भाव आश्रय चैतन्य चरित चरण ये एकांत भाव में श्री चैतन्य के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं मध्य मध्य प्रभु के तेहों को इंद्र मंत्र और कभी कभी ये भगवान आचार्य भगवान श्री महाप्रभु को श्री गौर हरि को निमंत्रण भी दे देते हैं कि आप मेरे यहां पर आज कृपा करके भोजन करें भिक्षा भिक्षा के लिए निमंत्रण भी दे देते हैं करे भात कौड़ी करी विविध व्यंजन एकले प्रभु लाया कराम भोजन ये अनेक प्रकार के घर में घरे भात कौरी करे विविध व्यंजन सुंदर रचना करके पाकी रचना करके अनेक व्यंजन ये बनाते हैं और अकेले ही श्री प्रभु को अपने घर में लाकर के और इनको अनेक शाक, अनेक प्रकार की सामग्री उनके साथ में श्रीमंद महाप्रभु को भोजन कराते परंतु श्री भगवान आचार्य उन भगवान आचार्य इनके पिता जब विद्यमान थे वे हैं शतानंद खान उनका नाम है शतानंद खान ताल पिता विषयी बढ़ ये विषयी है विषय मुख आचार्य वैराग्य प्रधान और श्री भगवान आचार्य ये सर्वदा सर्वदा विषयों से प्रमुख हैं और परम वैराग्य वाले हैं पिता तो है विषयों में आसक्त और बेटा परम परम विरक्त वैराग्य प्रधान इनका स्वरूप है गोपाल भट्टाचार्य नाम तार छोट भाई काशी से वेदांत पढ़ी गिर तार ठाई श्री भगवान आचार्य के एक छोटे भाई हैं उनका नाम है गोपाल भट्टाचार्य ये काशी से वेदांत पढ़कर के महा आए घराना तो पंडितों का ही है तो काशी से वेदांत पढ़ करके ये आए है शंकर भाष्य पढ़ करके आए है और भगवान भागवत आचार्य इन नहीं भगवान आचार्य इन भगवान आचार्य के पास में ये लौट करके आए, आए। आचार्य पहाड़ प्रभु पाशे मिला इन गोपाल भट्टाचार्य को अपने छोटे भाई को श्री भगवान आचार्य ने महाप्रभु से मिलवाया कि मारे मेरा ये छोटा भाई है बड़ा विद्वान है और काशी से पढ़ कर के लौटा है अंतर्यामी प्रभु ये सुन करके महाप्रभु को प्रसन्नता नहीं हुई बोले अरे ये तो स्वयं ब्रह्म बनना चाहता है आम ब्रह्म बनना चाहता है सेवा भाव नहीं है सेवा का भाव न होने के कारण अंतरिया प्रभु मन ना सुख पाएगा इनसे मिल करके महाप्रभु को सुख नहीं मिला महाप्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि अरे इसने जो शारीरिक भाष्य है उसको पढ़ा है जबकि इसको पढ़ना चाहिए था श्री रामानुज भाष्य श्री माधुभाष्य सर्वज्ञ उनके भाष्य को या जो वृद्ध वैष्णव हैं, उनके भाष्य को इसको पढ़ना चाहिए था परंतु इसने वो तो पढ़े नहीं है और इसने दूसरे दूसरे भाष्य शंकराचार्य के भाष्य को पढ़ा वैष्णव आचार्यों ने गौरी आचार्यों ने रामानुज की बड़ी प्रशंसा की और रामानुज को जीव गोस्वामी जी सर्वदा बड़े आदर के साथ में उनका नाम लेते हैं वृद्ध वैष्णव उनको वृद्ध वैष्णम नाम दिया श्री जी उनके लिए भी अनेक अनेक जगह सर्वज्ञ शिरोमणि ऐसा नाम दिया गया सर्वज्ञ नाम श्री मध्वाचार्य के प्रति भी कहीं दिया अने दिया अनेक जगह गया सर्वज्ञ मत सर्वज्ञ मत तो श्री मध्वाचार्य को सर्वज्ञ किया बल्भाचार्य के साथ में तो मिले ही और श्री विष्टुस्वामी उनके भाष्य का तो श्रीमन महाप्रभु ने खूब बल्भाचार्य जी के साथ में मिलकर के उस सिद्धांत को तो खूब अच्छी तरह से उसका पर्यालोचन कहीं किया है उसका विचार भी अच्छी तरह से किया है तो आचार्य संबंधे वाह परंतु श्री भगवान आचार्य इनके छोटे भाई हैं ये विचार करके महाप्रभु इनके प्रति दिखावे की प्रीति कर रहे हैं। गोपाल आचार्य के प्रति दिखावे की प्रीति कर रहे हैं दिखाना दिखा रहे हैं परंतु कृष्ण भक्ति बेनु महाप्रभु के हृदय में कोई उल्लास नहीं है सौरभ गोसाई से एक दिन भगवान आचार्य ने कहा कि मेरा भाई वेदांत पढ़ करके आया है यहां पर सभे मिल आए सुने भाषी हर स्थाने इनके पास में ये बड़ी सुन, आ, सुनता है सुना है बहुत अच्छा पढ़ के आया है यह व्याख्या करेगा तुम इनके पास में आओ इनके पास में आकर के इनसे शारीरिक भाष्य का श्रवण करो माने शंकराचार्य का जो भाष्य है उस तो शंकराचार्य जी के भाष्य का श्रवण करो शंकराचार्य में ब्रह्म जो है वह तो मुख्य वस्तु है और जीव और जगत ये माया के कारण बने हुए हैं और अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं ये शरीर मात्र है तो शरीर अलग वस्तु होती है आत्मा अलग वस्तु है शारीरिक भाष्य का मतलब है कि शरीर को भी जो प्रेरणा प्रदान करे उसको शारीरिक कहेंगे तो आत्मा मुख्य है शरीर मुख्य नहीं है शरीर को उपाधि कहा गया उपाधि का तात्पर्य है नई कट्टी के द्वारा अभिव्यक्ति का माध्यम उसको कहेंगे उपाधि तो शंकराचार्य ब्रह्म की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र उपाधि मात्र जीव जगत और सगुण स्वरूप को मानते हैं ब्रह्म को तो निर्गुण निराकार मानते हैं तो जीव जगत और भगवान के सगुण स्वरूप इनको शरीर करके निरूपण करते हैं और शरीर के रूप में शक्तियों का निरूपण करते हैं महाप्रभु को ये अच्छा लगने भगवत स्वरूप में दे दे का विभाग है नहीं इसलिए महाप्रभु उस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है और जो कुछ भी द्वैत दिख रहा है वह भ्रम के कारण असत्य है परंतु तो जब भगवान आचार्य ने कहा बार बार कहा कई बार कहा कि सब लोग आकर के इनसे भाष्य सुनिए प्रेम क्रोधे स्वरूप तारे बोलिए वचन उस समय श्री स्वरूप दामोदर प्रेम में क्रोधित हो गए और प्रेम को दिखाते हुए श्री भगवान आचार्य से ये वचन कहने लगे कि बुद्धि भ्रष्ट हाईल तो तुम गोपाल संग इस गोपाल का बहुत ज्यादा संग करते हो ना गोपाल का ज्यादा संग मत किया, किया एक बार दो बार मिल लिए ठीक है, है। ज्यादा संग करने से तुम्हारी भी बुद्धि इस गोपाल के संग में रह करके भ्रष्ट हो जाएगी मायावाद सुनवारे उपजल रंगे मायावाद को निरंतर निरंतर सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में भी मायावाद को सुनने के लिए रंग उत्साह उत्पन्न हो गया है इनके संग का यह प्रभाव है कि तुम भी बार बार सुनना चाहते हो इसलिए अपने सिद्धांत को दृढ़ रखते हुए फिर किसी के साथ में मिलो थोड़ा बहुत मिल लिया तो अच्छा परंतु निरंतर संघ करोगे तो असर आ जाएगा इसलिए निरंतर संग मत करो वैष्णव हरिया ये शारीरिक भाष्य सुने वैष्णव होकर के जो शारीरिक भाष्य सुनेगा शारीरिक भाष्य नाम है शंकराचार्य जी के भाष्य का शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसका नाम है शारीरिक भाष्य श्री रामानुज उनके भाष्य का नाम है श्री भाष्य श्री बल्लभाचार्य जी के भाष्य का नाम है ब्रह्मसूत्रों की जो व्याख्या की गई उस भाष्य का नाम है अणुभाष्य श्री बल्देव विद्याभूषण ने जो भाष्य लिखा उस भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य बल्देव विद्याभूषण का वैष्णव भेख धारण करने का भेद का नाम था गोविंद गोविंददास गोविंद जी गोविंद ने भाष्य लिखा था और उसी भाष्य के नाम से उसका नाम हो गया गोविंद भाष्य और श्री मध्वाचार्य जी उनके भाष्य का नाम है वो है श्री मध्भाष्य श्री निबार्काचार्य भगवान उनके भाष्य का नाम निम्बार्क भाष्य तो ये सारे भाष्य जो है वो अलग अलग विराजमान है तो उसमें कह रहे हैं कि वैष्णव भैया ये शारीरिक भाष्य सुने वैष्णव होकर के शारीरिक भाष्य सुनोगे तो एक नुकसान हो जाएगा कि सेव्य सेवक भाव समाप्त हो जाएगा फिर मैं ही ब्रह्मासनी वाली भाव कहीं आ जाएगा इसलिए अपनी जगह दृढ़ता रखते हुए केवल सिद्धांत को समझने के लिए अपने भाव को दृढ़ करने के लिए जगत से बैराग्य धारण करने के लिए थोड़ा बहुत सुन लिया ठीक है अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर लिया सो ठीक है जानो उनका संग मत करो सेवक भाव छोड़ोगे अन्य था और अपने आप को ईश्वर मान्य लोग मानने लगोगे महाभाव भागवत यही कृष्ण प्राण धन यार माया बात सुनी ले मन अवश्य फिरे तार महा भागवत जो भक्तिजन हैं वे यदि ज्यादा अनेक अनेक बार माया बात को सुनेंगे तो उनका मन भी बदल जाएगा इसलिए कृष्ण प्राण धन इनको मांग करके चलो ये दार्शनों की एक बड़ी समस्या है कि दार्शनिक कभी भी दूसरे की बात कहेंगे परंतु तो वे दूसरे ये कहेंगे हमारे मत का तो खंडन हुआ ही नहीं ये दार्शनों का स्वभाव है मीमांसा कहता है कि बौद्ध कहते हैं मैंने मीमांसकों के मत का खंडन कर दिया परंतु तो मीमांसा कहता है मेरे मत का तो खंडन हुआ ही नहीं मत तो वही वही खड़ा है शंकराचार्य कहते हैं कि हमने बौद्ध मत का खंडन कर दिया, परंतु तो बौद्ध कहते हैं हमारे मत का तो खंडन हुआ ही नहीं, हमारा मत तो वैसा का वैसा है तो ये दार्शनों का स्वभाव होता है बड़ी जिद्दी होते हैं अपने माप को कही कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके उनकी स्थापना करना चाहेंगे श्री हर्ष उन्होंने एक काव्य लिखा एक ग्रंथ लिखा खंडन खंड खाद्य दे। अभिद की स्थापना की शंकराचार्य के मत के माने खंडन करना ही मेरे लिए खाड़ के लड्डू खाना है <laughs> खंडन ही खंड माने खाण के लड्डू है मिठाई है वही मेरा खाद्य है तो वैष्णवों ने जो सिद्धांत स्थापित किए उनको खंडन खंड खाद्य में दोबारा काट करके उन्होंने पुनः की, स्थापना की श्री श्रीभाष्यकार श्री, श्री, श्री रामान भगवान ने जब शंकराचार्य के मत का खंडन किया और उनकी टीका शतदूषणी माने शंकराचार्य के मत में उन्होंने सौ दोष निकाले कि तुम्हारे सिद्धांत में सौ दोष है शतदूषणी टीका लिखी परंतु की कहते हैं जो शंकराचार्य के मत के हैं खंडन-खंडकादि कहते हैं बोले हमारे मत का खंडन हुआ ही नहीं तुमने जो खंडन किया उनका भी खंडन का भी खंडन इस तरह से है तो खंडन ही खंड का खाद्य है बोल मेरे लिए खाट खा के लड्डू है तो ये दार्शनिक लोग तो ऐसे ही मगजमारी करते रहेंगे इसलिए अपने मत को एक जगह दृढ़ रख करके फिर चलना चाहिए दूसरे के मत को सुना जहां अपने सिद्धांत के अनुकूल है उसको ग्रहण करें बाद जहां भ्रम हो रहा है उसको छोड़ करके अपनी एक लाइन के ऊपर चलें वो ही ज्यादा अच्छा है यदि कोई ये कहे कि तर्क के आधार पर खंडन के आधार पर मैं अब इस मत को स्वीकार कर लूंगा तो वो संभव नहीं है क्योंकि तर्क और शास्त्रार्थ उसकी कोई सीमा नहीं है तुमने एक मत का खंडन किया फिर वो तुम्हारे मत का खंडन करेगा फिर तुमने उसने जो खंडन किया उसका तुम खंडन करोगे बस यही चलता रहेगा और दोनों ही कहेंगे बोले हमारे मत का तो खंडन हुआ ही नहीं है तो रामानुज कहते हैं कि मैंने शंकर के मत का खंडन कर दिया परंतु शंकराचार्य कहते हैं मेरे मत का खंडन हुआ ही नहीं तो ये सदा चलता रहेगा तो यहां पर यही कह रहे हैं कि महाभागवत यही कृष्ण प्राण धन इसलिए भैया निष्कर्ष की बात यह है कि कृष्ण को अपना प्राण धन मानो महाभागवत होकर के रहो अपना सिद्धांत जो जिसमें पक्का हो उसको अपनाओ क्योंकि अंत में जाकर के सारे मत कहीं एक जगह ही मिलेंगे ठाकुर जिसको जिस रूप में अपनाना चाहता है उस रूप में उसे अपना आचार्य कहे आभा आमा सभाग कृष्ण निष्ठ चित आमा सभा मन भाष्य नारे फिराईते श्री भगवान आचार्य बोले श्री सोल दामोदर से दामोदर बहुत बड़े नैके हैं पंडित हैं तो सोन डाम से श्री भगवान आचार्य ने कहा कि अमा सभा कृष्ण निष्ठ चित हम लोगों ने कृष्ण में अपने चित्त को पूरी तरह से लगा दिया है आवास मन भाष्य आमा सवार मन भाष्य नारे फेराई थे इससे हम सभी के मन को शंकर भाष्य कभी भी फिरा नहीं सकेगा इसे हम सुनने तो जाए कि देखते कैसे किस तरह से तर्क किया जाता है एक पद्धति तो मनोरंजन तो हो ही जाएगा बुद्धि की जॉगिंग तो हो जाएगी कसर तो हो जाएगी जैसे जिम में जाते हैं ऐसे बुद्धि की कसर करने के लिए चलो कहीं जो शंकर मत है उनके इस सिद्धांत को सुनने के लिए भी कभी चले गए बुद्धि की एक कुश्ती हो जाएगी जॉगिंग हो जाएगी थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा क्या परेशानी तो आमा स्वभाव मन भाषण नारे खिलाई थे सो दाम तो डाट डाँट करके बोले नहीं तथा मायावाद श्रगुण चित्र माया मिथ्या यही मात्र सुने बोले यदि तुम मायावाद को सुनने के लिए जाओगे शंकराचार्य के मत को सुनने के लिए जाओगे तो चित्त ब्रह्म यही सुनने को मिलेगा जीव और ब्रह्म एक है लोग भजका जो है वही ब्रह्म है जीव भी ब्रह्म है माया मिथ्या जो कुछ भी दैत दिख रहा है वो मिथ्या अब ऐसा विषय हो तो गुरुजी भी बस हो गए और गुरुजी ने जो मंत्र दिया वो भी बस हो गया और जो ठाकुर की सेवा की जा रही है वो भी हो गई सब माया हो जाएगा सब मिथ्या हो जाएगा तो गुरुचरणाश्रय गुरु मंत्र भगवत स्वरूप भगवत लीला सब क्योंकि द्वैत है द्वित के बिना नीला सिद्ध नहीं होगी तो सब मिथ्या हो जाएगी तो चित ब्रह्म जीव भी ब्रह्म है सारी वस्तुएं जो भी द्वैत दिख रहा है वो माया है मिथ्या है यही सब सुनने को मिलेगा और कृष्ण से मन डगमगा जाएगा कहीं ये विचार निकलने लग जाओ कि हम ही तो ब्रह्म हैं जीव ज्ञान कल्पित ईश्वर सफल अज्ञान यहां तक कि ईश्वर की सारी लीलाएं ईश्वर सकली संपूर्ण ईश्वर के अवतार संपूर्ण लीला की ईश्वर की लीलाएं उनका परिकर सभी अज्ञान हो जाएगा और मानने लग जाओगे कि जीव के अज्ञान के कारण निर्गुण जो ब्रह्म है उसने सगुणता रूप धारण कर ली अज्ञान के कारण ऐसा हो गया ऐसा मानने लग जाओगे फिर ठाकुर में चित्र लगेगा नहीं भक्तेर फाटी मन कान ऐसा सच सुन करके भक्तों के मन और कान फट जाते हैं कृष्ण स्वरूप को यदि माइक मान लिया जाएगा तो बड़ा कष्ट हो जाएगा भक्तों को इसलिए ना हम नहीं सुनेंगे अपने सिद्धांत क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है मनोविज्ञान का कि किसी की निष्ठा को डिगा देना बड़ी सरल बात है परंतु किसी की निष्ठा को पुष्ट करना बहुत कठिन बात है किसी की श्रद्धा को पुष्ट करना ये बहुत बड़ी बात है किसी में भी श्रद्धा को डिगा देना यह कोई बड़ी बात नहीं है गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति धाम के प्रति एक तर्क देकर के सामान्य तर्क देकर के श्रद्धा को दिगाया जा सकता है इसलिए दिगाना बड़ी बात नहीं है सामान्यतः जहां डिबेट होती है वाद विवाद होता है वहां पर विपक्ष प्रतिपक्ष हो करके बोलना विपक्ष में बोलना बहुत सरल होता है और अपने मत की स्थापना करना बड़ा कठिन होता है कॉलेज में डिबेट में देखते रहे मैनेज भी करवाई कई अनेक बार डिबेट्स करवाई अपने कॉलेज के लाइफ जीवन में तो वहां पर ये कि मैंने किसी पक्ष के विरोध में बोलना किसी विषय के विरोध में बोलना बड़ी सरल बात है और उसके लिए पचास तर्क दिए जा सकते हैं बड़े प्रभावशाली तर्क होंगे तो प्रभाव हो जाए ताल निप जाएगी तुरंत परंतु किसी बात की स्थापना करना ये बड़ा कठिन है तो किसी के पक्ष में बोलना बड़ा सरल है विपक्ष में बोलना बड़ा पक्ष में बोलना बड़ा कठिन है विपक्ष में बोलना बड़ा सरल होता है तो स्वरूप कहे बोले तो ये अः अत्यंत अत्यंत ये उचित नहीं होगा इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए लज्जा जा भाई पाया आचार्य मौन करें। स्वरूप दामोदर के द्वारा डांट दिए जाने पर श्री भगवान आचार्य चुप हो गए लज्जित भी हो गए और मन में डर भी रही है कि नाराज नहीं हो जाए कहीं अपराध नहीं हो जाए तो स्वयं लज्जित भी हो रहे हैं और अपराध का भी भय लग रहा है इसलिए तर्क नहीं किए आचार्य मौन करेगा श्री भगवान आचार्य ने मौन धारण कर लिया आज दिन गोपाल देश पठाए और इन्होंने गोपाचार्यो गो, गोपाल आचार्य को दूसरे दिन नीलाचल से अपने देश को भेज दिया कि जाओ तुम अपने घर जाओ यहां पर रहने की जरूरत नहीं एक दिन आचार्य प्रभु के कई मंत्र भात कौरी करे विविध व्यंजन एक दिन की बात है कि श्री भगवान आचार्य ने महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि हमारे आज आप भिक्षा मेरे घर पर करेंगे घर में भात करी करे विविध व्यंजन घर में भात करी माने भात का मतलब केवल भात नहीं है मातमा माने जितनी भी भोजन की सामग्री है तो सब को इन्होंने किया घर में भात करी माने भोजन की सारी सामग्री इन्होंने बनाई और करे विविध व्यंजन अने व्यंजन उनको भी बनाया छोट हरदास नाम प्रभु कीर्तनिया कहे न आचार्य डाकिया अनिय हरदास नाम करके छोटे हरदास नाम करके प्रभु के कीर्तनिया है ये भगवान श्री महाप्रभु को कृष्ण लीला कीर्तन ये सुनाते हैं, तो छोटे हरदास के चरित्र का प्रारंभ कर रहे हैं। पहले गोपाल आचार्य के चरित्र का वर्णन किया अब छोटे आचार्य का छोटे हरदास के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि छोटे हरदास नाम करके कीर्तनिया है जो लीला पद का गायन महाप्रभु को सुनाते हैं श्री भगवान आचार्य ने छोटे हरदास से कहा कि तुम सारा सामान इकट्ठा करो और ये गए और ये कह रहे हैं के मोर नामे शिखी माहिर भग्नि स्थाने गया कि तुम शिखी माह जो है उनकी बहन है उनके घर में जाकर के ओराईया या चालू एक मांग आना मांगा उनसे मांग करके सुंदर ओरा चावल जो है बढ़िया चावल उन बढ़िया चावल को एक मांग माने एक शेर समझ लो वो माप जो है वो एक सिर का जो माप है उसे मांग करके उनसे ले आओ एक माम एक सिर भात के लिए चावल उनसे मांग करके ले आओ शिखी माही शिखी माही ये प्रताप महाराज के सारी व्यवस्था को देखने वाले उनके मंत्रिमंडल में है शिखी पुरुष है वो नाम ऐसा देकर के भ्रमित नहीं होने चाहिए सिखी ये पुरुष है और वहां की पूरी व्यवस्था जो है उसको देखने वाले उनकी एक माहिती जी माह ये एक पद है राज्य का शिखी का नाम है और सिखी माहि मैंने एक पद के ऊपर विराजमान है और पूरी व्यवस्था भंडार की सारी व्यवस्था करना सब जगह की पहले जो इवेंट मैनेजमेंट है उसके कार्य को करना यह सिखी माइती का काम अच्छा ऊंचा पद है बड़ा सम्माननीय पद है राजकीय पद है तो सिखी महिती जो है उनकी बहन है श्री माधवी जी बहन का नाम था माधवी बोल माधवी जी के पास में जाकर के तुम तो ओरा चावल बढ़िया चावल जो है उन बढ़िया चावलों को मांग करके ले आओ महितर भगने से नाम माधवी देवी सिखी महति की जो बहन है उनका नाम माधवी देवी है ये बड़ी वृद्धाएं कोई युवती नहीं है, है। तपस्विनी बड़ी तपस्विनी भी है और परम वैष्णवी सो उनके पास में जाकर के तुम भात मांग करके भात के लिए चावल मांग करके ले आओ मैं रसोई करूंगा प्रभु ने एक बार चर्चा में ये कहा था कि राधा रानी की तीन सखियां हैं साढ़े तीन सखी साढ़े तीन जन है साढ़े तीन सखी है जगत मध्यपात्र तीन जन जगत में श्री राधा रानी की तीन सखियों का ही मानव अवतार हुआ है ऐसा एक बार श्रीमंद महाप्रभु ने चर्चा में कहा था तीन कहने का मतलब है वहां पर नाम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर नाम स्पष्ट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी के राधारानी की सारे तीन सखी हैं सारे तीन सखी कौन सी हैं बोले स्वरूप गोसाई राय रामानंद और शिखी माह ये तीन तो सखी हैं और आधी सखी कौन है बोले श्री शिखी माही की बहन माधवी ये सारे तीन सखी राधा रानी की है तो उन श्री राधा रानी की सखी से इन इनको ही तुम ले करके चले आओ इनसे मिल करके तुम लाओ ये साढ़े तीन सखी हो गई शिखी राग रागलेखा सखी है श्री राय रामनंद ये विशाखा सखी है और श्री स्वरूप दामोदर ये आ, श्री ललता सखी तो ललता विशाखा और रागलेखा ये तीन सखी हैं और श्री माधवी देवी जो हैं वो कला के लिए दासी हैं इसे सारी तीन सखी हैं नुकुंज में जो सारे तीन सखी वो कला के लिए दासी हैं श्री माधवी तो ये तीन सखी विराजमान है तो महाप्रभु ने ऐसा कहा था कोई सामान्य कोई स्त्री नहीं है बल्कि श्री भगवान ठाकुर ने उस समय श्री हर छोटे हरदास को यह कहा कि शिखी माह के यहां से तुम चावल मांग करके ले आओ तार मांग तंदुल मांग आनिल हरदास जब हरदास छोटे हरदास तंदुल लेकर के आए तंदुल देख आचार्य हरिल उल्लास बढ़िया तंदुल थे सुंदर उनमें माप उनको देख करके श्री आचार्य के हृदय में भगवान आचार्य के हृदय में बड़ा उल्लास हुआ स्नेहपूर्वक इन्होंने चावल उनको सिद्ध किए तंदुल को सिद्ध किया श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाया आधा चिक्की लींबू सलवान इन में सुंदर अदरक नींबू नमकीन जितने भी पदार्थ हैं उन सबों को भी मसाले भी उचित रूप से मिलाए मध्यान करने के मध्यान करने के बाद मेहमान ने मध्यान्ह के अपने सारे कृत्य सन्यासियों की जो कृत्य होते हैं जप इत्यादि उनको स्नान जप करने के बाद में महाप्रभु भोजन करने के लिए आकर के बैठे शाल देख प्रभु आचार्य पूछेला महाप्रभु कभी तो पूछते नहीं है वो आज जबरदस्ती पूछ बैठे क्या हा बड़ी सुंदर भाग बड़ा सुंदर दिख रहा है चावल बहुत बड़ी सुंदर सुंदर दिख रहे हैं तो शाल को देखकर के महाप्रभु उस समय भगवान आचार्य से पूछने लगे ओहो बड़ी महक आ रही है बड़े सुंदर बड़े बड़े चावल हैं कहां से आई उत्तम मंद ये तंदुल कहां पाईला इतना सुंदर चावल कहां से आए आचार्य कहे माधवी देवी पास मांगी श्री भगवान आचार्य ने कहा कि माधवी देवी के पास में पास से मांग करके चावल लाए गए हैं माधवी देवी ने दिए थे प्रभु कहे अब जबरदस्ती खोद खोद करके पूछ रहे <laughs> भु ने पूछा कौन या मांगे ला माधवी देवी के पास में मांगने के लिए कौन गया था भगवान आचार्य को जवाब देना पड़ा कि छोटे हरदास नाम आचार्य कौलिल छोटे हरदास गए ऐसा भगवान आचार्य ने यह बताया नाम बताया अन्न प्रशंसीय प्रभु भोजन कौरिल श्री प्रभु ने आनंदपूर्वक अन्न की प्रशंसा करके महाप्रसाद की प्रशंसा करके आनंद पूर्वक भोजन किया और अपने घर में आकर के श्रीमद महाप्रभु ने गोविंद को आज्ञा दी महाप्रभु के चरण सेवक हैं श्री गोविंद उन गोविंद को आज्ञा दी अंग सेवक गोविंद को के आज हई ए मोर आज्ञा पालेबा आज से मेरी ये आज्ञा है छोट हरिदास यहां ना दीवार यहां पर कभी भी छोटे हरदास को मता देते द्वार मना छोटे हरदास की ही बंद हो गई महाप्रभु के पास में छोटे हरदास महाप्रभु ने आज्ञा दे दी छोटा हरिदास मेरे पास में नहीं आएगा बोले क्या दोष है बोले उसने सन्यासी होकर के और प्रकृति माने स्त्री से बातचीत की जब माधवी जी के पास में गए होंगे तो माधवी जी के साथ में उन्होंने जरूर बातचीत की होगी और सन्यासी होकर के स्त्री के साथ में बातचीत की है उन्होंने सन्यास के आश्रम का खंडन किया जबरदस्ती की बात ऐसा कुछ कहीं संभव है क्या परंतु महाप्रभु दूसरे लोगों को ये कहीं आदेश प्रदान करना चाहते हैं इस माध्यम से एक तो ये बहना है हरिदास का त्याग कभी नहीं छोटे हरिदास का छोटे हरदास का त्याग बिल्कुल नहीं है महाप्रभु छोटे हरदास से अत्यंत प्रीति करते हैं छोटे हरदास महाप्रभु को श्री कृष्ण का लीला कीर्तन बड़े मधुर सुर में गाकर किसमाते हैं वे कीर्तनिया है परंतु उन कीर्तनिया के को महाप्रभु ने मना कर दिया तो द्वार माना डोरी बंद हो गई डोरी पर आना दरवाजे में घुसना बंद हो गया हरदास बड़े दुखी हो गए कि लागिला द्वार माना के वो नहीं जाने कोई भी नहीं जान रहे हैं कि महाप्रभु ने हरदास की ड्यौरी बंद क्यों की है तीन दिन हर हरदास करे उपवास तीन दिन हो गए हरदास उपवास कर रहे हैं खाना पीना छोड़ दिया हरदास ने छोटे हरदास ने स्वरूप आज आज पूछला महाप्रभुपाश श्री सोरूप दामोदर आदि ने आकर के महाप्रभु से पूछा महाराज तो ऐसा हरदास के द्वारा क्या दोष बन गया कि आपने उनकी ब्योरी बंद कर दी है यहां आना ही बंद कर दिया है वे उपवास कर रहे हैं प्रभु कह रहे हैं कि वैराग्य कोरे प्रकृति संभाषण के वैराग्य वैराग्य धारण करने पर विरागी होकर के स्त्री के साथ में बातचीत करते हैं देखी तेना पारे आम बदन मैं उनके मुख को भी नहीं देख सकता हूं इसे भी नहीं आएंगे उन्होंने क्यों स्त्री के साथ में संभाषण किया गए होंगे चावल मांगा होगा तो कहीं ना कहीं बातचीत की होगी स्त्री के साथ में उन्होंने क्यों प्रकृति कहने का मतलब है स्त्री यहाँ पर प्रकृति शब्द जो है वो स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ये जगत को शिक्षा देने के लिए विरक्तजनों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु का ये आचरण है इंद्रिय विषय ग्रहण क्योंकि बड़ी चंचल होती हैं और इंद्रिया विषय की ओर सहज में ही आकर्षित हो जाती हैं। दार भी प्रकृति हरे मुने रप मन लकड़ी की जो स्त्री है वह भी मुनि के चित्त को भी हरण कर सकती है इसलिए जिसने वैराग्य धारण कर लिया है भेक धारण कर लिया है उसे स्त्री संघ से स्त्री व्यवहार से सदा बचना चाहिए यह महाप्रभु दूसरे लोगों को भी शिक्षा देते हुए विराजमान होते हैं तो धार्मिक प्रकृति हरे मुनिरापे मन लकड़ी की पृथ्वी भी मनी मुनि के भी मन को कर लेती है और उसमें श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को देते हैं कि कि मात्रा बलवान माँ बहन कन्या भी हो अपनी पुत्री भी हो तब भी उसके साथ में एकांत में एक आसन के ऊपर नहीं बैठे क्योंकि इंद्रिया बड़ी बलवान हैं विद्वान व्यक्ति के चित्त को भी वे मोहित कर सकती हैं ऐसे महाप्रभु ने कहीं मन के के निग्रह का इस कथा के द्वारा उपदेश दिया जीव सब मरकट वैराग्य करिया इंद्रिय चराए बोले प्रकृति संभाषिया जो तुच्छ जीव हैं वे मरकट बंदर जैसा वैराग्य दिखाते हैं और वे कहीं ना कहीं स्त्रियों के साथ में अत्यंत वार्तालाप करके अपनी लालसा को पूरी करते हुए दिखते हैं इंद्रियों को फिसलने में देर नहीं लगती है ऐसा उद्देश्य दिया ऐसा कहकर कि महाप्रभु भीतर चले गए महाप्रभु का क्रोध देख करके किसी के हिम्मत नहीं हो कि आगे बहस कर तो बहस करने के लिए तो बहुत सी संभावनाएं थी परंतु कोई भी महाप्रभु के क्रोध को देख करके उसे बोल नहीं रही हैं। आठ दिन प्रभु सभे प्रभु चरणे हरिदास लाख कुछ कई निवेदन है दूसरे दिन श्री सब में महाप्रभु का जब क्रोध शांत हो गया उस समय कहा कि हरिदास के अपराध को शांत कर दे क्षमा कर दे कुछ निवेदन करने लगे कह रहे हैं अल्प अपराध प्रभु करो प्रसाद थोड़ा सा अपराध है कृपा कर दो कृपा कर दो अब शिक्षा हो गई अब आयु ऐसा नहीं करेगा पंत प्रभु कह रहे हैं कि मोर बस नहीं बोल मन मेरा मन मेरे बस में नहीं है मैं ऐसे वैराग्य के, के साथ में कभी भी नहीं रह सकता हूं जो स्त्री के साथ में व्यवहार रखता हो ऐसे वैरागी का स्त्री संगी वैरागी का मैं कभी भी दर्शन नहीं करूंगा निज कार्य सब छाण वृा को था अब कोई इस विषय में बात नहीं करेगा आज तो हो गई बात अब कोई भी मुझसे इस विषय में कोई कहेगा नहीं पुण्य ने कहा हम ना देखी वे था ये मुझसे फिर हरदास के विषय में कोई किसी ने चर्चा की तो यहां पर नहीं रहूंगा मैं, मैं उठ के चला जाऊंगा यहां से सब एकदम डाल गए ये क्या हो रहा है अब क्या कर सभी करने हस्त देला। सब अपने हाँ, कान को बंद करके बैठे हैं निज निज कार्य सभी गिलन उठिया सब उठकर के चुपचाप चले गए महाप्रभु ने तो ऐसा कह दिया कि ये तुमने अब हरदास की बात की तो मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं मैं उठ के कहीं चला जाऊंगा दूसरी जगह जंगल में चला जाऊंगा महाप्रभु भी उठ करके मध्यान करने के लिए चले महाप्रभु की लीला कोई नहीं जान सकता है अंत में श्री दुखी होकर के जब कोई भी बात नहीं बनी तब दुखी होकर के श्री छोटे हरदास दुखी होकर के फिर जगन्नाथपुरी छोड़ करके गंगा जी के किनारे प्रयाग में आ गए और त्रिवेणी में श्री हरदास ने अपने देह का उत्सर्ग कर दिया परंतु महाप्रभु ने हरदास का तत्वता त्याग नहीं किया था केवल दूसरों को दिखाने के लिए ये एक नाटक किया श्री हरदास छोटे हरदास महाप्रभु को संगीत सुना रहे हैं लीला कथा को श्रवण करा रहे हैं ऐसा सब भक्तों ने साक्षात दर्शन किया ऐसी श्री छोटे हरदास का ये प्रसंग निरूपण किया जिसके द्वारा वैराग्यों को विरक्तों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गाय गौर हरिमो जय जय श्री राधेशम